पहले जो टुकड़िया रात के अंधेरे में नजर रखती थी हम पर आज खुले बाजार घूमती हैं नंगी लिए कि तलवार कुछ नया कुछ अलग होता दिखे ध्वस्त कर दो उस पूरे इतिहास को और दफन कर दो मारे गए हर शहीद की लाश को नाम दे बदनाम कर दो ताकि सबका सर झुके चुप करा दो आज लाठी देख भी जो ना रुके और रंग ना हो मन का मेरे वही रंग दो चार को इस पूरे विश्व में बस मेरी ही जयकार हो बस मेरी ही जयकार कौन आजाद हुआ किस के माथे से गुलामी किसी कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी आही झूठी मेरे सीने में अभी दर्द है मैं कू मौका मदुर हिंद श्रोताओ नमस्कार देश में स्वतंत्रता दिवस की पचहत्तरवी वर्षगांठ के अवसर आरोप जनमन की बात का ये एपिसोड लेकर हाजिर हूँ मैं शिल्पी और मैं पवन दोस्तों देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है घर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया तिरंगा यात्राएं निकाली गयी सरकार सरकारी संस्थानों और तथाकथित मुख्यधारा के गोदी मीडिया और आम जन के एक बड़े हिस्से के बीच एक तरह के उत्सव का माहौल है लेकिन माफ कीजिएगा पूरा देश इस खुशी में शामिल नहीं है क्योंकि जब एक तरफ लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जालोर जिले में एक सरस्वती विद्या मंदिर के हेड की पिटाई ऐसी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे आठ वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो जाती है जिसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो दलित था और उसने उनके मटके से पानी पी लिया था जातिवाद की बेड़ियों में जकड़े के लोग भला कैसे आजादी का महोत्सव मना सकते हैं? देश की बहुसंख्यक आबादी जब सरकारी राशन की दुकानों के आगे लाइन लगा खड़ी हो जब किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा हो और मजदूर को भर रोटी नहीं मिल रही हो जब युवा बेरोजगार होकर सड़कों पर चप्पले घसीट रहे हों, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हों, तो हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं जब आम जनता को न्याय और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेलों में बंद किया जा रहा हो न्याय और आज़ादी की बात करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा हो और जब देश की जनता का अदालतों और समूची न्याय व्यवस्था ऐसी विश्वास उठता जा रहा हो ऐसे में इस तथाकथित आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा जैसे अभियानों पर सवाल उठना लाजमी है कवि रविन्द्र टैगोर ने एक समय कहा था कि नेता जब अपने दल का झंडा पकड़कर गांव और शहर की गलियों में नहीं घुस पाता तब अपने हाथ में राष्ट्र का झंडा पकड़ लेता है ताकि जनता उसे ही राष्ट्र समझने की गलती कर दे मुझे डर लगता है की पश्चिम के राष्ट्रवाद के गर्भ ऐसी पैदा हिटलर किसी दिन राष्ट्रवाद की ओट लेकर भारत नहीं पहुंच जाए तो क्या हमें टैगोर के कहे अनुसार मान लेना चाहिए कि हिटलर के वंशजों का प्रवेश हमारे देश में हो चुका है या अभी भी इसमें कुछ संदेह बचा हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अमृत महोत्सव के शोर के पीछे कुछ कड़वी और खतरनाक सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश चल रही हो सहकार रेडियो आरोप जनमन की बात के इस एपिसोड में आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्से से सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का इस पर क्या सोचना है सहकार रेडियो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार मेरा नाम सीमा आजाद है आज पूरे देश में आज़ादी का पचहत्तरवा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है यह उस आजादी का पचहत्तरवा साल है जिसके लिए भगत सिंह ने कहा था गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ भी गए तो कुछ नहीं बदलने वाला यह उस आजादी का साल है, जिसने भारत के मनुवादी सामंती ढांचे को नहीं तोड़ा, और पचहत्तरवें साल की पूर्व संध्या पे जो घटित हुआ यह इस बात का नमूना भी है की कुछ भी नहीं बदला है आजादी की लगभग पूर्व संध्या पे अभी तीन चार दिन पहले ही हाई कोर्ट की एक जज प्रतिभा सिंह ने औरतों के लिए ये बयान दिया कि मनुस्मृति ने इस देश में औरतों को बहुत सारा सम्मान दिया है बहुत ज्यादा सम्मान दिया है मनुस्मृति वह ग्रंथ है जो कि औरतों को स्वतंत्र छोड़ने की मुखालफत करता है वो कहता है कि औरतें स्वतंत्र छोड़ने लायक नहीं है तो ये उसी आजादी का पचहत्तरवा साल है जिसने इस मनुवादी सामंती ढांचे को नहीं तोड़ा था जिसके कारण दलित और औरतें आज भी गुलामी की स्थिति में हैं। ये उस आजादी का पचहत्तरवा साल है जिसने अंग्रेजों को तो बेशक बाहर भगा दिया लेकिन साम्राज्यवाद को बाहर नहीं भगाया साम्राज्यवादी लूट अभी भी भारत में जोर शोर से पहले से कहीं ज्यादा लागू है और उसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है वो इसके उदाहरण जहां तहां हर शहर में हर गली में हर मोहल्ले में बिखरे पड़े हैं स्मार्ट सिटी बनाने के नाम से लेकर आदिवासी इलाकों में जबरजस्ती का खनन करने से लेकर हर जगह साम्राज्यवाद का एजेंडा लागू किया जा रहा है साम्राज्यवाद अभी तक बाहर नहीं गया है वो यही पर बरकरार है तो कुल मिला के देखें, तो फिर से भगत सिंह की यह बात बिल्कुल सही साबित होती है कि काले अंग्रेज़ यहाँ पे मौजूद हैं बेशक गोरे अंग्रेज़ चले गए हैं और इस कारण इसको हम आज़ादी कहने में हमें शक होता है और हम इसको आज़ादी नहीं कहना चाहते हैं या मुकम्मल आज़ादी नहीं है और इसका महोत्सव और वो भी अमृत महोत्सव जिसमें एक हिंदूवादी फांसीवादी स्वर झंकृत होता है वो जो हमारे कान में सुनाई देता है वो भी इसका प्रतीक है कि कौन लोग हैं जो कि इस आज़ादी का पचहत्तरवा अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस पचहत्तर सालों की असफलता को छिपाने के लिए इस सरकार ने घर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है ताकि वो अपने इस जो सरकारों का जो रवैया रहा है उसके नंगेपन को तिरंगे से ढका जा सके उसके लिए उन्होंने घर घर जबरन तिरंगा लगाने का आदेश जारी किया हुआ है और कई राज्य की सरकारें तो और भी ज्यादा आगे बढ़ के वो तिरंगे जहां नहीं लगे हैं उसकी फोटो खींचने की भी बात कर रही है तो ये एक इस देश को आजादी से कहीं दूर ले जाने की ये एक तैयारी चल रही है जिसका नाम है घर घर तिरंगा सहकार रेडियो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार मेरा नाम आनंद है और मैं मजदूरों के इनकलाबी अखबार मजदूर बिगुल से जुड़ा हूँ मेरा मानना है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जो हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर एक तरह से उन्मादपूर्ण माहौल बनाया जा रहा है उसका मकसद दरअसल देश के असली हालात पर पर्दा डालना है असलीत तो यह है कि इस देश में आज़ादी का अमृत चखने की आज़ादी बमुश्किल दस से पंद्रह फीसदी लोगों को ही है इसमें पूंजीपतियों व्यापारियों नेताओं नौकरशाहों का पूरा तबका और मध्य वर्ग का भी ऊपरी हिस्सा शामिल है इन्हीं वर्गों से आने वाले लोग ही पचहत्तर साल की आज़ादी के दौरान पैदा हुई कुल संपदा के तीन चौथाई से भी ज़्यादा हिस्से पर काबिज़ हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि वे अमृतकाल में जी रहे हैं शेष 85% फीसदी आबादी की अगर बात करें जिसमें गांवों और शहरों के मजदूर छोटे व किसान कारीगर ठेला रेडी, पटरी खोमचा आदि लगाने वाले लोग और निम्न मध्यवर्ग का एक हिस्सा भी शामिल है और साथ ही साथ उसमें दलितों और आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी भी शामिल है तो 75 साल की आज़ादी के बाद भी उनकी तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य ये सब भी अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं और ये जो पूरी एक नंगी और बेरहम सच्चाई है हमारे समाज की वो कोरोना काल में एकदम सतह पर आ गई है इस कोरोना काल में जहाँ चौरासी फीसदी लोगों की आमदनी में कमी आई है वहीं चंद मुट्ठी भर अरबपतियों की पूरी संपत्ति में कई गुना का इजाफा हुआ है और जो मोदी सरकार है वो इन्हीं धरना के हितों की नुमाइंदगी करती है लेकिन जनता को उल्लू बनाने के लिए धन्ना सेठों के अमृतकाल को पूरे देश के अमृतकाल के रूप में वो प्रचारित कर रही हैं। सहकार रेडियो के तमाम श्रोताओं को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन साथियों मैं आदित्य कमल आपसे मुखातिब हूँ आज जबकि शासक वर्ग आज़ादी का अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित कर अपनी उपलब्धियों का ढिढुरा पीट रहा है मानो पूरे मुल्क में घर घर में तरक्की खुशहाली की बहार आई हो और हर तरफ आजादी की आजाद हवा बह रही हो एक नशा उन्माद का सा बनाया गया है चारों तरफ साथी तो मैं ठीक उस घड़ी में आजादी और स्वतंत्रता के संबंध में कुछ विचार और तथ्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ साथियों साथियों शासक वर्ग हमेशा आजादी स्वतंत्रता राष्ट्र मुल्क सत्ता आदि की अवधारणाओं को निरपेक्ष ढंग से प्रचारित प्रसारित करता आया है मानो ये वर्गों से परे जबकि सत्ता का सवाल आजादी का सवाल राष्ट्र का सवाल खाली वर्गीय सवाल है कॉम्रेड लेनिन ने साफ साफ कहा है की वर्ग विभाजित समाज में एक राष्ट्र के अंदर वस्तुतः दो राष्ट्र निवास करते हैं सो 1947 में सत्ता किस वर्ग के हाथों स्थानांतरित हुई इसे हम विस्तार में जाए हुए बिना भी समझ सकते हैं क्योंकि सैतालीस के बाद के 75 वर्षों में भारत का जो वास्तविक यथार्थ है जो भारत की वास्तविकता है उससे हम आंखें नहीं चुरा सकते एक तरफ पूंजीपतियों धनपतियों अरब खरब पतियों के चंद मुट्ठी भर मालिकों के हाथों धन और पूंजी का विपुल संकेंद्रण तो दूसरी तरफ मजदूरों लोगों की विशाल आबादी की बदहाली तंगहाली हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और खुद शासक वर्ग के आंकड़े सच्चाई का बयान करते हैं कि आज 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज की पी सहायता पर निर्भर करना पड़ता है और इस मुल्क में लगभग तकरीबन 20 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं या उन्हें सिर्फ एक शाम खाना मिलता है यह बेहद शर्मनाक है साथियों यह पूंजी का स्वतंत्र राज है साथियों यह मजदूरों मेहनत कशों की बड़ी आबादी बहुसंख्यक आबादी की अस्पष्ट गुलामी है और ये केवल आर्थिक गुलामी का सवाल नहीं है आइए थोड़ी बातें राजनीतिक गुलामी के बारे में करते हैं सिर्फ एक वोट देने का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होता तमाम साधनों का मालिक जब शासक पूंजीपति वर्ग हो तो यह आजादी एक छलावा है वास्तविकता तो यह है कि शासक शोषक पूंजीपति वर्ग हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दे ही नहीं सकता और जो थोड़ी बहुत बोलने कहने संगठित होने की आजादी हमने लड़कर जीती है उस पर भी शासक वर्ग हमेशा हमला वर रहा है उन्हें हमेशा सीमित करता है और संकट काल में उसकी खुली तानाशाही हमारे सामने होती है पीछे के दिनों में इमरजेंसी और आज चारों तरफ से हो रहे जनवादी अधिकारों पर हमले श्रम कानूनों द्वारा मजदूरों के अधिकारों और संगठन पर हमलों के आज हम सभी भुगत हैं जाहिर है शासक वर्ग इन घर घर तिरंगा जैसे आयोजनों से अंध के नशे में हमारी वर्गीय चेतना को कुंद करना चाहता है ताकि हम अपने वर्ग के सवालों को सही परिपेक्ष में समझ ही ना पाए तो साथियों सवाल मजदूर मेहनत का वर्ग की मुक्ति का है पूंजी के जुए से आजादी का प्रश्न आज हमारे सामने आ खड़ा है हमें सवालों को वर्गीय दृष्टिकोण से देखना ही होगा तभी हम सही परिपेक्ष में अपनी आजादी अपनी स्वतंत्रता को समझ सकते हैं आप सबों का क्रांतिकारी सलाम शुक्रिया साथियों शुक्रिया, शुक्रिया। कीमतें काली दुकानों में खड़ी रहती है हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी आही चूटी ओ नजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी छूटी कारखानों में लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम साथ में उनके खड़ी रहती है बेकारी भी अपने खून खुंखार दहन खोले हुए कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी आही छूटी कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी आही छूटी चकले की कहवाए हैं जिनको सरमाए के दलालों ने नफाखोरी के जरो को मैं सजारक है बालिया दान की गेहूं के सुनहरे गोशे मिस्र यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजार में बिक जाते हैं कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही चूटी कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी आही छूटी मेरे सीने में अभी दर्द है मैं कुमो का मदरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही को आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी आही छूटी को आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी ही छूटी कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी किसी आही छुटी खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए वर्दी आजाद है वे गुना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 अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर विजिट करें जन मन के बात